राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है यह कार्यक्रम वाल्मीकि रामायण के नाम से आप सभी परिचित हैं रामायण को संस्कृत भाषा का आदिकाव्य कहते हैं और उसके रचयिता वाल्मीकि को आदिकवि वाल्मीकि की अपनी कहानी भी कम रोचक नहीं है अध्यात्म रामायण और स्कंद पुराण में बताया जाता है कि वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था वो एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे दरिद्रता से तंग आकर वो अपना और अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए क्रूर डाकूं के साथ ही बन गए ये डाकू आते जाते रहागीरों को मार डालते थे और उनका धन वस्त्र लूट लेते थे एक बार डाकू रतनाकर ने अपने साथियों के साथ कुछ रहागीरों को पकड़ लिया है है है है अरे रे, रे ये ये क्या कर रहे हो भाई हमें हमें क्यों बांधते हो चुप रहो जो कुछ तुम्हारे पास हो हमें सौंप दो अरे भाई हम ठहरे जंगलवासी कंदमूल खाकर जीवन यापन करने वाले हमारे पास तुम्हें भला क्या मिलेगा आ, ये सब कहने की बातें हैं तपस्वियों का वेश बनाकर हमें ही ठगना चाहते हो हम जानते हैं तुम लोगों के पास अवश्य छिपा धन होता है <laughs> नहीं भाई हमारा विश्वास करो हमारे पास कोई धन संपत्ति नहीं है हम तो सप्तऋषि हैं ज्ञान और तप ही हमारा धन है हमें मूर्ख बनाने की चेष्टा मत करो हम स्वयं तुम्हारी गठरी की जांच करेंगे अगर तुम्हारे पास धन निकला तो तुम्हें मार डाला जाएगा ठीक <laughs> है मार डालना किन्तु यदि हमारे पास धन न निकला तो तो भी हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे हुँ एक बात बताओ यह पाप कर्म तुम किसलिए करते हो हाँ हाँ हाँ हाँ यह भी कोई प्रश्न है प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार के पालन पोषण के लिए धन एकत्रित करता है मैं भी करता हूं देखो वत्स निरापराध लोगों को मारकर उनका धन छीनकर अपने बच्चों का पालन पोषण करोगे तो उससे तुम्हारे पाप का बोझ पड़ेगा बढ़ता रहे मैं तो जो ठीक समझता हूं वही करता हूं मेरे परिवार के पालन पोषण का दायित्व मुझ पर है और मैं अपने परिवार के लिए ही धन एकत्रित करता हूं किंतु दशुरज अपने जिस परिवार के लिए तुम इतने पाप कर रहे हो क्या वो तुम्हारे इस पाप में तुम्हारे सहभागी होंगे क्यों नहीं मैं ये हत्याएं ये पाप केवल अपने लिए नहीं करता उन सब के लिए करता हूं इसलिए मेरे इन पापों का फल भी मुझे अकेले नहीं मिलेगा इसमें सबका भाग होगा नहीं होगा वत्स किसी का भाग नहीं होगा पुण्य और पाप का फल व्यक्ति को स्वयं ही भोगना पड़ता है उसमें कोई सहभागी नहीं होता किंतु महाराज जब वे सब मेरे द्वारा लाए गए धन से जीवन यापन करते हैं तो मेरे कर्मों का फल वो मेरे ही साथ भोगेंगे वे मेरे प्रत्येक सुख और दुख में सहभागी हैं मेरे अपने हैं मेरी पत्नी मेरे बच्चे मेरे अपने बंधु बांधव यही तो रहस्य की बात है दशरथ इस लोक में तुमने ये जो बंधु बांधव सगे संबंधी अपने चारों ओर इकट्ठे कर रखे हैं ये तुम्हारे इसी लोक के साथी हैं मित्र इस लोक के प्रस्थान के समय केवल व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म ही उसके साथ होते हैं और कोई नहीं वत्स और कोई नहीं मैं नहीं मानता मेरे परिवार के लोग मेरे मित्र मेरे बंदू बांधव अवश्य मेरा साथ देंगे। <laughs> तो जाओ सब से पूछ कर आओ क्या कोई तुम्हारे पापों का फल तुम्हारे साथ भोगने को तैयार है कि मैं अभी पूछ कर आता हूं कि अग्या चाहिए अ� रत्न न करने अपने परिवार के एक-एक सदस्य से पूछा पर कोई भी उसके पापों का हिस्सा बांटने को तैयार नहीं हुआ तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और वह वापस उन्हीं सातों ऋषियों के पास गया उसने उन ऋषियों से विनती की कि उसे उसके पापों से छुटकारा दिलाएं ऋषियों ने उसे राम राम के नाम का जाप करने को कहा रत्नाकर वन में निश्चल बैठकर राम राम का जाप करता रहा बहुत समय बीत गया यहां तक कि उसके शरीर पर दीमकों ने घर बना लिया दूर बैठे रत्नाकर की आकृति नजर ही नहीं आती थी केवल एक बड़ा सा वाल्मीकि या दीमकों की बांबी भर दिखाई पड़ती थी सप्तर्षि जब उस ओर से लौटे तो उन्होंने मिट्टी हटाकर रत्नाकर को बाहर निकाला और उसे एक नया नाम दिया वाल्मीकि इतने दिनों की निश्चल और अखंड तपस्या से वालमेकी का अंतह करण शुद्ध और आत्मा पवित्र हो उठी थी वे चारों और महर्षि वाल्मीकि के नाम से विख्यात हो गए उनके पास बहुत से शिष्य भी अध्ययन के लिए आने लगे एक दिन वे तमसा नदी के तट पर टहल रहे थे आहा कितना रमणीय स्थान है एक और नदी के निर्मल शीतल जल्का प्रवा दूसरी और हवा से जूनते यह उंचे उंचे व्रक्ष और इन व्रक्षों पर पैटकर आनंद से चह चाहते यह पक्षी गुरुदेव शुक सारी का कोकिल काक इन सब पक्षियों को तो मैं पहचानता हूं लेकिन वो मधुर स्वर में गूंजने वाले पक्षी कौन से हैं हम्म वो बस ये क्रॉंच पक्षी है उस ओर देखो क्रॉंच क्रोंची का जोड़ा कैसा मगन है परंतु गुरुदेव वो देखिए हां उस आम्र वृक्ष की ओर से बहेलिया घात लगाए बैठा है उसकी दृष्टि इसी क्रॉंच मिथन की ओर है अरे अरे ये क्या कर रहा है दुष्ट व्याध इन निरीह पक्षियों ने इसका क्या बिगाड़ा है जो उनके प्राण लेने पर तुला हुआ है वाच उसे रोको जाओ जाओ उसे रोको ओह अब रोकने से क्या लाभ गुरुदेव धनुष से छूटा तीर और शरीर से निकले प्राण क्या कभी लौट सकते हैं इसके तीर से बिधा क्रंच धरती पर गिरे इससे पहले ही उसके प्राण आकाश में विलीन हो गए होंगे अरे निष्ठुर व्याध ये क्या किया तूने कितने आनंद से दोनों क्रीड़ा कर रहे थे उनका मधुर स्वर वातावरण को हर्षोल्लास से परिपूरित कर रहा था आ, ऐसा लगता था यह तमसा की धारा यह तट यह वृक्ष भी उनके आनंद के साक्षी बन स्वयं भी आनंदित हो रहे थे ऐसे में इस व्याद ने यह कैसा अनर्थ किया के निरपराध निर्हि पक्षी के प्राण ले लिए हे व्याद हे व्याद तेरा भी कभी भला ना हो मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत क्राउंज मिदुना देकं अवधी काम मोहितं अरे यह आज कैसी विचित्र बात हुई गुरुजी तो कभी किसी पर क्रोध नहीं करते बड़ी से बड़ी भूल भी मुश्कुरा कर क्षमा कर देते हैं फिर आज ही नहीं क्या हो गया जो इन्होंने पक्षी के मरने पर बहेली को यह शाप दे डाला कि वो कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त ना करे क्रोधित आज मैंने पहली बार आपको इतना क्रोधित देखा है आप कभी किसी से ऊंचे स्वर में बात भी नहीं करते हम आज आपने कैसे इस व्याध को यह शाप दे डाला ठीक कहते हो बस खीक कहते हो मैं समझा था कि मैं अपने काम खोद लोग सब को जीच चुका हूं किन्तु किन्तु आज इस अकेली क्रॉंची के रुदन से मेरे ह्रदय में अनोखी करूणा उत्पन हुई है मैं इसके दुख को अपने अंतह करण में अनुभाव कर रहा हूं इसकी वेदना ने आखों से आसु बनकर ठलक रही है शुक और आनंद के ख्षण में इसका प्रिये इससे पिछोड़ गया है वस इसकी पीडा इसकी पीडा केवल इसकी नहीं मेरी भी है तुमारी भी है सारे विश्व जगत की पीडा बनकर व्यापक हो ठीए इसकी पीडा का hmm. अग्छ ऐसा लगता है क्रौंच के असमय निधन से यह क्रौंची ही नहीं सारी प्रकृति रो रही है प्रकृति में व्याप्त यह दुख की छाया मेरे हृदय में भी उतर आई और इसी दुख के वश में होकर मेरे मुख से यह श्लोक निकल गया वत्स मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुना देकम् अवधिः काममोहितम् अर्थात हे निषाद हे जो तुमने काममोहित क्रौंच के जोड़े में से एक को मार डाला है तुम्हारी इस दुष्कर्म के कारण तुम अनंत काल तक कभी प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सकोगे महरशी वालमे की के मुँँ से निकला ये शलोक वो पहला शलोक था, जिसने उन्हें चंद बद्ध काव्य लिखने की प्रेरणा दी. उन्होंने श्री राम की कथा लिखी, जो उनके नाम पर वालमी की रामायन के नाम से प्रसिद्ध हुई. पक्षी के वद से उम्र मनुष्य मात्र के लिए करुणा में परिवर्तित हो गई और वालमे की कहृदय की इस करुणा के दर्शन वालमे की रामायन में जगह जगह होते हैं